मैं आचार्य बालकृष्ण हूँ रेडियो मधुवन जो सुन रहे हैं जितने भी हमारे श्रोता भाई बहन हैं, आप सबको बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन गुल सुनते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे अगर नहीं होंगे तो आज हैप्पी होने का और हेल्दी रहने का मंत्र भी मिलेगा क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में विशेष आचार्य बालकृष्ण योगी जी आए हुए हैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है जिन्हें आप हमेशा सुनते रहते हैं आयुर्वेदाचार्य हैं और ख़ास करके जड़ी बूटी की जब बात आती है तो उसका जो स्पेशलिस्ट है आचार्य बाल कृष्ण योगी जी सर को याद किया जाता है इवन इंडिया में नहीं विदेश में भी और इन्होंने 330 ऐसे बड़े जो है आयुर्वेद पर पब्लिश किया है पेपर्स तो अपने आप में एक का अनूठा जो है आयुर्वेद का जो अगर बात करें तो उसमें विशेष योगदान आज के समय में आचार्य बाल कृष्ण योगी जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस विशेष एपिसोड में विशेष मुलाकात में रेडियो मधुबन के स्टूडियो में रेडियो मधुवन जो सुन रहे हैं जितने भी हमारे श्रोता भाई बहन हैं आप सबको बहुत मेरी शुभकामनाएँ हैं क्योंकि सुनना ये हमारी कानों की क्षमता है क्या सुनते हैं ये हमारी अभिरुचि है तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो मधुवन रेडियो आपको कहता है तो ऐसा ही सुनो जिससे आप मुस्कुरा सकें <laughs> ऐसा <laughs> कुछ मत सुनो जिससे कि आपका जीवन आग जीवन की मुस्कुराहट जो छीन ले तो चाहते तो मुस्कुराना है पर जीवन में मुस्कुराहट आती कहाँ है तो इसके कारण हमें लगता है जीवन में दूसरा कोई है जिसने हमारी मुस्कुराहट छीनी है वास्तविकता तो यह है हमारा मार्ग गलत था इसीलिए हमें हमारी मुस्कुराहट से वंचित होना पड़ा है तो मुस्कुराहट के लिए बहुत सारे उपाय हो सकते हैं साधन हो सकता है तो मुस्कुरा मुस्कुराहट के लिए यदि रेडियो भी साधन बन जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता तो आप सबको पुनः मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं और जीवन की कटुता में भी मुस्कुराना सीखें क्योंकि मुस्कुराने की बात हो तो दुनिया मुस्कुराती हो मुस्कुराती ही है पर जहाँ मुस्कुराहट छनने की बात हो तो हमारे यहाँ कौन ऐसा है जो मुस्कुरा के दिखाएँ तो मुस्कुरा के दिखाने के लिए जरूरी है हमारी आध्यात्मिकी आंतरिकी क्षमता और शक्ति हम विकसित करें इसके लिए भी ब्रह्म कुमारीज की संस्थान में यहाँ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है बैठें तो वहाँ जीवन को मुस्कुराने लायक कैसे बनाया जाए आध्यात्मिक रूप से आंतरिक रूप से मानसिक रूप से कैसे सशक्त तो बनाई जाए उसकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं टीचिंग्स होती हैं क्योंकि संसार में बाहर की जो दौड़ है वो अंतहीन है आप कितने भी दौड़ें उसका था नहीं पा सकते हैं परंतु जिसका था नहीं पा सकते हैं हम उसमें दौड़ ज़्यादा लगाते हैं जिसका अंत हमें मिल सकता है यानी जिसकी था हमें लगानी चाहिए जिसकी था पानी चाहिए उसके लिए हम कम प्रयास करते हैं तो हमारा निवेदन है अपनी अंतर की यात्रा को मजबूत बनाएं अंतर की यात्रा की था पाने का प्रयास करें क्योंकि अपने को पाओगे तो दुनिया आपके सामने होगी दुनिया को ढूंढोगे तो अपने से भी वंचित रह जाओगे तो इसलिए अपनी खोज करो दुनिया आपके पास ही होगी फिर मुस्कुराहट आपके साथी और सहचर होंगे क्या बात? संसार के अंदर जितने भी कर्म किए जाते हैं वह एक मुस्कुराहट के लिए ही तो है तो इसीलिए उसकी खोज करो तो मुस्कुराहट बेसकीमती है और जीवन में इसके लिए जरूरी है मुस्कुराहट ऐसी चेष्टा और क्रिया नहीं है जो एक बार चेहरे पर दांत दिखा देने से और दूसरे ने देख लिया वह तो आपका मुस्कुराहट का बाह्य रूप है वो, वो बाहर का स्वरूप है जी जी जो आप दूसरे को दिखाते हो कई बार लोग बहुत सारी पीड़ा को मन में लेकर के भी और बहुत सारे दर्दों को छिपा करके भी तो मुस्कुराते हैं मुस्कुराहट वो दूसरों के लिए है तो मुस्कुराहट खुद के लिए बन जाए जिस तरह क्या तो आपकी सच्ची मुस्कुराहट मैं चाहूँगा कि हमारे सभी आदिवासी भाई बहनें सुन रहे हैं इधर आबूरो के इलाके में मैं चाहूँगा उनके लिए जैसे वो पहाड़ियों में बिल्कुल मैं आचार्य बालकृष्ण हूँ <laughs> आप लगभग मेरी आवाज़ से मुझे पहचान भी पा रहे होंगे क्योंकि खेत खलिहान जंगल मेरा प्रिय विषय है पेड़ों में जंगलों में जड़ी बूटियों में पहाड़ों में भटकना मेरा शौक़ है मैं रोज घूमता हूँ लोग उसको भटकना कहते हैं मैं उसको आनंदित होना कहता हूँ क्योंकि जो सुख हमें सहज रूप से प्राप्त होता है लोग कई बार उसकी कीमत नहीं लगा पाते नहीं। हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम उस कीमत को जानते हैं इसीलिए इस दुनिया की खटपट में भी हम आनंदित रहते हैं तो आप सब लोग भी देखो प्रकृति ने आपको जो प्रकृति की जो सुंदरता है प्रकृति की जो स्वच्छता है प्रकृति की जो शुद्धता है वो आपके लिए वरदान है आप जिन भी क्षेत्रों में है विशेष कर करके ग्रामीण क्षेत्रों में आप रहते हैं वन जंगल खेत खलिहान से आप जुड़े हुए हैं तो उसको बना करके रखने का प्रयास करना क्योंकि दुनिया की शहरों की आपाधापी भागदौड़ी तो पेट भरने के लिए है पेट तो पशु भी भरता है पर हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा पेट तक ही सीमित रह गई है तो आनंद तो प्रकृति को देखो जब अभी बारिश का मौसम है जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो पत्तियाँ खिलखिला करके उठती हैं तो खिलखिलाते हुए पत्तियाँ भी आपको ऐसा दिखाई देंगी जैसे मानव मुस्कुरा तो रहे हैं तो प्रकृति मुस्कुराती है इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना संवर्धन करना हमारा दायित्व है तो प्रकृति के साथ रहना हमारा सौभाग्य है तो प्रकृति का संरक्षण करिए संवर्धन करिए प्रकृति के साथ रहिए जो आपके आस है ये सब औषधियाँ हैं वनस्पतियाँ हैं ये सब आपके लिए जीवन है इनके गुणों को भी समझने का प्रयास करिए क्योंकि राजस्थान या भूमि वीरों की भूमि है क्रांतिकारियों की भूमि है गुजरात के ये बॉर्डर क्षेत्र में आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तरह की आध्यात्मिक और हैं शक्तियाँ हैं बस आवश्यकता है घूंघट के पट को खोल करके आंतरिक अनुभूति को अनुभव करने का प्रयास करें आहार में शुचिता शुद्धता क्योंकि शास्त्रों में कहा है अन्न वही औषधि वास्तव में औषधि कुछ नहीं है औषधि तो अन्न है क्योंकि अन्न शुद्ध खाते हैं तो दवाई की जरूरत नहीं है और अशुद्ध अन्न लेते हैं तो दवाई काम करती नहीं है तो बस इसका आप ध्यान रखें आप ठीक से रहें आनंदित रहें प्रसन्न रहें हमारी भी आपको शुभकामनाएँ प्रातः उठें आप ध्यान करें मेडिटेशन करें योगाभ्यास करें डेली तो आध्यात्म हमारी शक्ति है ताकत है ये हमारे ऋषियों की विरासत भी है ये विधा हमें सहज रूप से प्राप्त है और हम उस धरा में उस भूमि पर निवास करते हैं वहाँ रहते हैं ये परमात्मा की कृपा है मैं चाहूँगा कुछ हेल्थ टिप्स भी ज़रूर दें और जैसे आपने कहा कि जंगलों में रहना अपने आप में एक कुदरती स्थान के साथ जुड़ना है तो यहाँ पर जो आदिवासी बेल्ट में जो लोग माताएँ बहने रहती हैं कभी कभी आयरन की कमी बताते हैं तो यहाँ पर देखिए वो सारी चीजें हाँ, कैसे हाँ पहले देखिए हमारे यहाँ जो अभी आयरन की कमी होने लगी है यदि थोड़ा पीछे जा करके देखेंगे तो आयरन की कमियाँ पहले नहीं होती थी गांव घर खेत खलिहान में भी हम लोग गांव में जैसे इधर मैं जिस चीज जैसे अभी हम लोग हैं इधर आबू के क्षेत्र में माउंट आबू के पूरे क्षेत्र में आप यदि आप देखेंगे राजस्थान का ही आप देखेंगे तो बाजरा है ज्वार है ये जो मोटे अनाज हैं अभी तो जिनको अभी श्री अन्न के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है रागी है बाजरा है मडवा है ये सब जितने भी अन्न हैं, जो मिलेट्स हैं बाकी जो अन्न हैं, हमको उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको कैल्शियम की कमी है आयरन की डेफिशेंसीज हैं दूसरी जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं जो मिनरल्स वगैरह की जो न्यूनताएँ हैं वो अन्न से पूर्ति हो जाती हो सकती है बशर्त आप ज़्यादा चढ़ाई चावल और गेहूं पर ना करें हाँ। तो चावल और गेहूं का सेवन कम से कम करिए मोटे अनाजों का अब राजस्थान का घाट कितना फेमस है कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ है डाइजेशन के लिए लीवर के लिए और आपके जो है रक्त की वृद्धि के लिए इसी तरह से गुआर के अब बरसात के ग्वार की फलियों की सब्जियाँ हैं या टीट के अचार खाते हैं वो चीज़ें हैं ये सब आयरन को बढ़ाने वाले हिमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाले बस ये ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य जो है वो काली पीली हरी गोलियों में नहीं है स्वास्थ्य प्रकृति के इन जो देन है जो अन्न है अन्न की जो विविधता है हमारी पहली जो शक्ति थी अनाज की विविधता हमारी ताकत थी आज अनाज की विविधता खत्म हो गई हम सिर्फ चावल गेहूं पर आश्रित हो गए हैं तो प्रयास करिए अन्न और अन्न में भी हमको गेहूँ चावल कम खाना है बाकी चीज़ें ज़्यादा खाना है हिमोग्लोबिन अपने आप बढ़ेगा अभी जैसे चौलाई बहुत है खेतों में और थोड़े समय के बाद फिर बथुआ आ जाएगा सर्दी में तो ये चौलाई है बथुआ है पालक है मेथी है इन सारी चीज़ों का जो हरी सब्जियां हैं उनका यहाँ पर बहुत होता है मोरिंगा जिसको हम सहजना बोलते हैं सहजना एकदम अमृत है था तो इन चीज़ों पर आप मत छोड़िए जो हमारे यहाँ आप इसके लिए बहुत सारा विज्ञान या नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है थोड़ा सा पीछे लौटिए अपनी दादा दादी के नाना नानी के नुस्खों को आप ध्यान रखिए वो लोग जो बताते थे उसी को करो आँख मूं करके करो क्योंकि उन्होंने हज़ारों हज़ारों वर्ष अनुभव कर करके उन चीज़ों को पाया था हमने बिना प्रयास के उसको गंवा दिया है जो हमने पाया था उसको बचाना हमारे यदि आप अच्छे पुत्र और पुत्रियाँ हैं तो आपका कर्तव्य है उसको बचाने का प्रयास करिए उसको बचाइए बाकी जो है आप नश्चंत रहें आप स्वस्थ रहेंगे हेमोग्लोबिन भी ठीक रहेगा सेहत भी ठीक रहेगा आपकी आंखें और आते भी दोनों ठीक रहेंगी क्या बात है बहुत सुंदर जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपको सारी बुनियाद सुन रही उन सभी के लिए एक मैसेज एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप अपने दिनचर्या को ठीक रखिए क्योंकि बीमार होकर के दवाई मजबूरी है हम बीमार ना हो इसके लिए प्रयास बुद्धिमत्ता है उसका पालन करिए अपने दिनचर्या को ठीक कर करके आप आगे बढ़िए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आचार्य बालकृष्ण योगी जी सर निश्चित तौर पे आप सभी ने अभी आचार्य बाल कृष्णा योगी जर को सुना और बहुत कम समय में बहुत छोटे मैसेज के साथ उन्होंने अपने हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने का संदेश दिया है बहुत बहुत साधुवाद उनको और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शां सुनते रहो Parivar tan. I will.